उनके लिए महर्षि दयानंद ने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने कहा कि ये कृतज्ञ है कृतज्ञ है जिस परमात्मा ने हम सबको ये सब दिया उसको मानते तक नहीं उसके अस्तित्व को मानते तक नहीं तो वो तो घोर कृतज्ञ है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 हमारी त्रुटियों को छोड़ देते हैं लेकिन परमात्मा चूंकि सतत कल्याणकारी का है हमारे को क्षमा न करने में वो हमारा हित देखता है इसलिए सतत उद्यत वज्र के समान है तो यमाचार्य ने कहा यह ए जो इस प्रकार से जानते हैं मस्तिष्क में बैठा के रखते हैं तो एक तरफ जहां परमात्मा की अत्यंत कृपा अत्यंत मृदुता साधक के मन में होनी चाहिए वहीं परमात्मा को उद्यत वज्र के समान भय के रूप में भी वो देखें। अब परमात्मा को कितने भयंकर रूप में हम देखें उसकी दृष्टि भी यमाचार्य देना चाह रहे हैं एक छोटा बच्चा भी कभी लकड़ी को उठा देता है लेकिन मारता नहीं वो अतः थोड़ा सा भय होता है उसका माता पिता भी हाथ उठा देते हैं बच्चे के ऊपर मारने के लिए लेकिन मारते नहीं गंदा उठा देते हैं अध्यापक लेकिन मारते नहीं संसार में इस तरह से उठे हुए वज्र को देख करके भी हम उतनी भयंकरता मन के अंदर नहीं ला पाते हमें कहीं ना कहीं बचने की आशा रहती है लेकिन परमात्मा का ये वज्र कितना भयंकर है कितना उठा हुआ है इसको बताने के लिए उन चीजों का उदाहरण दिया गया यमाचार्य के द्वारा जिनसे हम जीवन में भय खाते हैं प्राणी मात्र अग्नि से भय खाता है अग्नि जब अपना रुद्र रूप लेती है घर के घर जलते हैं तो आदमी भयभीत हो जाता है उसका कोई नियंत्रण नहीं कर पाता व्यक्ति सूर्य से भी भय खा सकता है उसकी अग्नि को उसके प्रचंड ताप को यदि मन में बैठा ले इतने बड़े सूर्य को देखेगा महान शक्तिशाली महान विस्तृत और व्यक्ति विद्युत से भी भय खाता है आकाश में जो बिजली चमकती है कड़कड़ाती कर हुई तो व्यक्ति का हृदय बैठ जाता है कहीं ये बिजली मेरे ऊपर न गिर पड़े इस मकान के ऊपर न गिर पड़े इस बिजली से भी भय खाता है इस वायु से भी भय खाता है कहीं आंधी इतनी ना आ जाए कि सब कुछ उड़ा के ले जाए सारे वृक्ष वनस्पति फसलों को चौपट कर दे और व्यक्ति सबसे अधिक भय खाता है मृत्यु से भी इतनी भयकारक पांच चीजें इस जीवन में हमारे सामने हैं प्रत्यक्ष हैं क्या परमात्मा इनसे भी अधिक भयंकर है परमात्मा की शक्ति क्या इतनी है कि वो हमको इतना भय दे सके तो यमाचार्य कह रहे हैं कि जिन पांच चीजों से तुम डरते हो इतना भय खाते हो ये सब सबकी सब परमात्मा के भय से चल रही हैं। ये सब परमात्मा से भी डरती हैं। तुम इनसे डरते हो लेकिन ये परमात्मा से डरती हैं। तो कहा तीसरे श्लोक के अंदर भयाद अश्य अग्नि ही ये जो अग्नि तप रही है ये परमात्मा के भय से तप रही है परमात्मा के नियम से तप रही है ये परमात्मा के नियम का उल्लंघन नहीं करती भयात तपति सूर्य है। और उसी परमात्मा के भय से ये सूर्य तप रहा है उसी के अनुशासन में चल रहा है भयात इंद्रश वायुष्य उसी परमात्मा के भय से ये बिजली चमक रही है ये वायु चल रही है और मृत्यु धावती पंचम और जो पांचवी मृत्यु है चार चीजों को गिनाने के बाद कहा सबसे भयंकर मृत्यु ये भी परमात्मा के भय से भागती है परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य इतना है जिससे कि ये सब भयंकर चीजें भी उसके सामने पानी भरती हैं उसके अनुसार चलती हैं परमात्मा से हमको कितना डरना चाहिए जितना कि हम बिजली से भी नहीं डरते बिजली से जितना डरते हैं वायु तूफान से जितना डरते हैं उससे कहीं अधिक डर हमको परमात्मा का होना चाहिए यदि अमृतत्व को पाना है तो ये भाव मन के अंदर हमको रखना चाहिए लेकिन हम यदि अपने को देखें एक तरफ हमने कोई भयंकर अग्निकांड देखा हो स्वयं को अग्नि के लपटों के बीच में घिरा हुआ पाया हो तब जितना हमको भय होता है क्या उतना भय हमारे को परमात्मा से होता है जितना हम अग्नि से डरते हैं उतना भी परमात्मा से नहीं डर पाते लेकिन एक साधक के लिए अमृतत्व को पाने वाले के लिए परमात्मा से उतना डरना आवश्यक है जितना हम अग्नि से भी नहीं डरते उससे भी अधिक भय परमात्मा का हमारे को होना चाहिए बिजली से जितना डरते हैं उससे अधिक भय हमको परमात्मा का होना चाहिए बिजली के गिरने से हम जितने भयभीत होते हैं हमारा हृदय धड़कने लग जाता है चिंतित हो जाते हैं उससे अधिक भय परमात्मा के नियमों के उल्लंघन में हमारे को समझना चाहिए ये आचार्य कहना चाह रहे हैं नचिकेता ने सारी बड़ी लंबी विस्तृत कथा ईश्वर का वर्णन ब्रह्म का वर्णन सुनने के बाद कहा था इतना सब तो ठीक है आपने बता दिया लेकिन मैं ईश्वर को कैसे जान सकूं? ये आप मुझे बताइए तो यमाचार्य उन सामान्य से दिखने वाले लेकिन बड़े महत्वपूर्ण तत्वों को बता रहे हैं कि परमात्मा को सबका कृपालु सब पर कृपालु अपने ऊपर कृपालु भी मानो और साथ में उठे हुए वज्र के समान भी मानो और परमात्मा को इतने भयंकर के रूप में भी तुम सदा देखते रहो बच्चों के शिक्षण में एक बात आजकल चलती है पिछली पीढ़ियों में बच्चों को कुछ अधिक पीट करके धमका करके सिखाया जाता था आज ये दृष्टि बन रही है कि बच्चे को समझा करके बताया जाए दंड और कठोरता भय ये न किए जाए लेकिन अनेक बार देखने में आता है कि जो बातों से नहीं मानते उनको लातों से मनवाना पड़ता है लातों के बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते और यह संसार केवल समझाने से कभी नहीं चल सकता इसलिए महर्षि मनु ने तो दंड को धर्म ही कह दिया दंडा शास्ती प्रजा सर्वा दंड एवाभि रक्षती दंड ही सारी प्रजा का पालन करता है अनुशासन रखता है और वही सबकी रक्षा करता है और उस दंड को धर्म का रूप कहा गया दंडम धर्मम विदुर्बु जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो इस दंड को धर्म स्वरूप मानते हैं वही न्याय की व्यवस्था कर सकता है वही धर्म की स्थापना कर सकता है तो साधक को अपने मन में इस लौकिक कानून से भी बढ़कर के परमात्मा के कानून को परमात्मा के नियम को वेद की आज्ञाओं को स्वीकार करना चाहिए और उसके विपरीत आचरण में इतना भयंकर दुख कष्ट भय अनुभव करना चाहिए तब तो हम उससे बच सकते हैं नहीं तो संसार का विषयों का आकर्षण इतना अधिक है कि व्यक्ति ईश्वर की बात करता हुआ भी इन सबसे नहीं बच सकता उसको ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन में अपनी हानि भय दिखना चाहिए तब वो बचकर के अपने को परम पवित्र बना सकता है और तभी वो अमृतत्व को पा सकता है आज का विषय यहीं तक रखते हैं मन में ये भाव रखेंगे दिन में जीवन जीते हुए दिनचर्या करते हुए ये भाव रखेंगे और अपना निरीक्षण करेंगे क्या मैं परमात्मा को अपना परम हितैषी मान पा रहा हूं क्या मैं परमात्मा को परम भयंकर स्वीकार कर पा रहा हूं जब जब हम कोई गलत कार्य करें करने को प्रवृत्त हो तो परमात्मा के भयंकर रूप को अपने सामने लाए और अपने को अधर्म से बचा सकें किसी भावना के साथ ओम का उच्चारण ओ